रिष्ठातृदेव वन्दे रास विनोदनम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रसिक रसिकेख रास राशेश्वर रस मंडला रसनायक रस नायक रस विनायक रस मोहन रस ललित रसदीर रस गंभीर रस साहसी रसवासी रस विलासी श्री राधारमण देव की असीम अनुकंपा सु हम सभी भक्तजन श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं देखिए गुरु जो होते हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं हम वेश को ही गुरु मान लेते हैं और वेश को गुरु मानने के कारण हम उन गुरुओं में भेद नहीं कर पाते एक गुरु भिक्षु आदि बौद्ध धर्म में होते हैं कुछ जैनियों में होते हैं कई गुरु कर्मयोगी होते हैं कई गुरु जो हैं वह हट होते हैं कई गुरु ज्ञान योगी होते हैं और हम कौन से हैं भक्ति योगी तो हर गुरु अपने मतलब की बात करता है और जब व्यक्ति को नहीं मालूम होता कि गुरु देंगे क्या क्योंकि हम तो वेश को देख के उनके पास जाते हैं ना और वेश को देखा और हमने समझा कि यह तो गुरु हैं और समझने के बाद लगा कि बस अब मेरा मन मिल गया मेरे दिल मिल गए मेरे तार मिल गए अब तो इन्हीं से मेरी दीक्षा लेनी है परंतु मन में कहीं ना कहीं यह भावना होती है कि ऐसा है कि मुझे तो वृंदावन जाना है पर गुरुजी जो हैं वह तो गुरुजी के पास न मंत्र होता है न विद्या होती है न भक्ति होती है वह विशुद्ध गोपियों की भक्ति जिसे कहा नारद देव ने वह भक्ति सूत्र के अंदर यथाव्रज गोपी का नाम कि प्रेम क्या है बोले जो गोपियों का प्रेम है वही प्रेम है तो वह विशुद्ध भक्ति उनको ज्ञान योगियों से हा कर्मयोगियों से जो गुरु हैं उनसे प्राप्त नहीं होती उन्हें उनकी परंपरा के वह मंत्र मिल जाते हैं पर जाना तो कहीं और है आपके मन में इच्छा है कि मुझको वृंदावन जानो है आपके हृदय को भाव है कि मुझे तो राधा कृष्ण मिले और मैं तो देखूं वृंदावन में सब लड्डू गोपाल जी को कंडिया में ले लेके सब एक जगह से दूसरी जगह दर्शन करा सबन को भाव भय वो और जिनके पास गए गुरुजी वो तो शिवजी वाले हैं ऐसा नहीं है कि शिवजी वाले शिवजी भक्ति नहीं देते शिवजी बिल्कुल भक्ति देते हैं कृष्ण भक्ति देते हैं ये बिल्कुल सच है परंतु उनसे भक्ति तब निकल पाती है जब हम अपने जीवन के अंदर अष्ट सिद्धि और नवनिधि और मुक्स को नहीं मांगे शिवजी की उपासना काहे करी जाए कचू धन मिल जाए विवाह है जाए बहुत ज्यादा भय हो तो मोक्ष प्राप्त है जाए ब्रह्मलीन है जाए पर जिसको यह सब कुछ नहीं चाहिए तब अंतिम वस्तु अगर शास्त्रों के आधार पर अगर कुछ है जहां पर कुछ ऐसे बिरले भक्त हुए घंटा आदि जो शिव के पास पहुंचे और भगवान शिवसु उन्होंने कही कि भगवान अष्ट सिद्धि मिल गई नवनिधि मिल गई अब आपके पास और क्या है यह बताओ बोले हमारे पास तो कृष्ण भक्ति है तो कृष्ण भक्ति जैसे ही सुनी तो सुनने के बाद बोले ना ना ना, ना, ना भक्ति तो हम तुम्हारी करें कृष्ण जी की ना करेंगे और घंटा करण उनको नाम पड़े हो, हो क्योंकि कान में उन्होंने बड़े बड़े घंटे लगा लिए थे कि कहीं भी हरे नाम को संकीर्तन हो तो अपनी गर्दनें हिलाएं में और हिलायने के बाद घंटा बजे तो कान में हरे राम ना जाए तो आखिरी में बोले शिव जी भैया आखिरी में तो चेलातों में कन्हैया कोई यू तो आखिरी में जो मैं भक्ति दे सकू हूं वह तो एकमात्र श्री कृष्ण की ही दे सकू जब भगवान साक्षात कह रहे अपने भक्त सु तो घंटा करण को लगो अच्छा ये तो कुछ ऐसी दुर्लभ वस्तु है जो शिवजी किसी को भी नहीं देते हैं आज हमें देने को प्रयत्न कर रहे हैं ले लो तो महाराज व घंटाकरण ने बद्रीनाथ में जाए के तपस्या करी और तपस्या करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने भक्ति को प्राप्त करा ये बहुत लंबा रास्ता है, है। मैं मना नहीं कर रहा हूं ये बहुत लंबा रास्ता है पहले सिद्धी को मनाओ अष्ट सिद्धि थोड़ी सी खोलना शुरू करें और आखिरी में जाए जब इतने मान जाए कि अपने हृदय को खोल के वह उस कृष्ण भक्ति को आपको प्रदान कर दें। ऐसे ब्रलिन को ऐसे मेरे कई अपने प्रेमी यहां अनुरागी हैं जिनका यह हमेशा भाव रहो है कि पहले वह शिव जी के भक्त है पर कहा भगवान की ऐसी कृपा उनको प्राप्त वही कि वह भगवान श्री कृष्ण के भक्त वह अब उस कृष्ण की भक्ति में भी बहुत सारी कृष्ण की भक्तियां हैं एक भक्ति है भगवान श्री कृष्ण की उनको ईश्वर के रूप में उनको ब्रह्म के रूप में प्राप्त करना कि उनके अंदर हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए दूसरी कही गई है वात्सल्य की दास्य की कि भाई भगवान के सेवक है वह द्वारकाधीश है नारायण है और हम उनकी सेवा कर रहे हैं इसके बाद आता है तीसरा वात्सल्य सख्य क्षमा चाह सख्य कि आपकी उनसे मित्रता है फिर आता है वात्सल्य वात्सल्य के अंदर यह भावना आ जाती है कि ठाकुर जी अब हमारे पुत्र हैं अब यह भी पुत्र भी दो प्रकार के होते हैं एक वसुदेव देव जैसे और दूसरे यशोदा और नंदबाबा जैसे ये दोनों के दोनों इन दोनों की देखो माता पिता ये अलग अलग हैं और इनके भाव भी अलग अलग हैं और भगवान भाव को भूको हुए क्या भाव है उन्होंने सोची वसुदेव और देवकी ने भगवान हमारे पुत्र बन के आ गए प्रणाम करूं इनको तो हमारा तो भाग्य जाग्य तो भगवान मान लिया था भगवान बोले अब तुम्हारे घर पे ना रहेंगे हम दूसरी तरफ नंद बाबा यशोदा ठाकुर जी मतलब घेटू गाड़ देते हैं और कहते कि मैं भगवान हूं और दाऊ भैया जो है वह अनंत शेष के अवतार हैं तो बोले यशोदा मैया कहती हाँ देवता रे मेरे घर पे सबके सबन को जन्म भयो है राहु केतुअन ने भी और बुलाए लो वो भी कहा है बताओ ठाकुर तो जी वहां पर प्रयास करते भाई मैं ये हूं समझो तो सही मैं भगवान हूं वो भगवान मानती ही नहीं थे सखा भी दो तो प्रकार के हैं, एक सुदामा सरीखा सखा है जो ठाकुर जी के चरणन में झुको गए नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए दूसरो सखा बृंदावन को सुदामा है ये दो सुदामा है एक वृंदावन को सखा है सुदामा श्रीदामा सुदामा आदि यहाँ के वृंदावन के सखा है वो ठाकुर जी से कहे ठाकुर जी बोले हम भगवान है देखो हम इतने हाथ खोलने में इतनी सारे असुरों को मार दें दे बा बोले वो सबके सब, सब जितने भी हैं ब्रजवासी वो बोले होगो भगवान तू कहीं और को तू तो हमारो यहाँ पे दोस्त है और घोड़ा बन हम तुझ पे बैठ के चलेंगे मित्र दो प्रकार के ठाकुर जी ब्रजवासियन ने यह जतन करने लगे कि ये मान जाए कि मैं भगवान हूं गोवर्धन की लीला कर लीनी करी उंगली पे उठायो किसी ब्रजवासी ने ना मानी कि भगवान हूं सब ने अपनी ले, ले के लाठी खड़ी कर लीनी अरे तू पैदी छोरा खड़ो है गये हो कहा जे गिर जाए तू ना उठाए रहे हो हमारे बांस उठाए रहे हैं बल हू तो देखो कृष्ण की भक्ति उसमें जो सर्वोपरि है वह माधुर्य भक्ति है गोपियों की भक्ति उन गोपियों में भी अलग अलग भाव हैं यह आज का विषय नहीं है उस वृंदावन में जहां आप जाते हैं अलग अलग संप्रदाय हैं उन संप्रदायों में अलग अलग गोपियों के भाव से भक्ति होती है हुँ? और उस भक्ति को कर, कर हमें भगवान श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति होती है तो हम गुरु का काय के भक्ति योग के हम क्या देवे हैं बृन्दावन देवे हैं हम कौन सी वाली भक्ति करावे हैं करावे सब हैं परंतु आखिरी में जो सर्वोपरि है गोपियन वाली हाँ, जो आराध्यो भगवान ब्रजेशन है तथा हम वृंदावनम रम्या काच उपासना तो कौनसी उपासना जो गोपियों के द्वारा करी हुई उपासना है श्री राधारानी के द्वारा करी हुई जो उपासना है उसको करें तो वह लीला क्या है एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है वह जोगी बन गए तो आया है कि छलिया नंद नंदन पगे प्यारी जू के प्रेम जोगी बन जनु तन धरे व्रत अरु संयम नेम ठाकुर जी ने आज सोची कि आज मुझे तो राधा रानी सु मिलनो है तो राधा रानी सु मिलनो है तो मन के अंदर ऐसी जागृति भई कि राधा रानी सु मिलने जाऊं तो ऐसो वेश धरूं वो मुझे पहचान नहीं पाए तो क्या करूं बोले तो सन्यासी बन जाओ तो ठाकुर जी सन्यासी बन गए सन्यासी बने और बनने के बाद अधिक रूप तप करी अधिक अधिक चातुरी आए सिंगी नाद बजा वही राग अपूर्व गाए ठाकुर जी जो हैं वह अपूर्व राग को गाते भय सिंग नाद करते भय हाँ, वहां राधा रानी के जोर चले गए तो राधा रानी के पास पहुंचे तो वहां पे सखियां भी हैं तो एक सखी ने तो देखो कि आज तो कोई तपस्वी आयो है कोई सन्यासी आयो है तो बोली जोगी बास करो ईह नगर में तुम्हें देखो कुटी बनाए श्री राधा आई दर्श को योगहत कहत बचन समझाए कहा कि हे जोगी ऐसो है तुम हमारे यहाँ पर वास करो तुम यहीं रहो हम तुम्हारे ताई कुटिया बनाए हैं दे और देखो ऐसा तुम, दर्शन के ताई राधा रानी रोज आवेंगी अब ठाकुर जी को का चाहिए रोज राधा रानी के दर्शन है रहें फोकट में हाँ तो वृंद नंदगांव से आनो पड़े परंतु यहाँ तो, तो बरसाने में ही ठाकुर जी बैठे बैठे दर्शन कर ले तो ठाकुर जी चुपचाप खड़े हुए चुपचाप बैठे वह खड़े खड़े बस सुन रहे हैं सखी कह रही है गुरु आसन तेरों कहा है कौन तिहारो देश कह जोगी भय ज्ञान ते के आई को कोई विपत्ति विशेष बड़ी प्यारी बात कही सखी होली कि बोले तेरों गुरु की गद्दी कहां पे जे बता तू जोगी है ना तेरे कोई सो संप्रदाय में चलियो चल हो वो तुझे बता तेरी कौन सी वाली लीनेज है कौन सी वाली तेरी गुरु परंपरा है तेरे गुरु को गद्दी गेर आसन कहां पे बिराजो कहा अच्छा एक और बता तेरा देश कौन सो है कहां को रहने वालों है फिर दो और प्रश्न पूछे क्या बढ़िया बात कही क्या जोगी वही ज्ञानते तुम योगी जो भय हो तो किस कारण से हुए वो तुम्हारे अंदर एकदम ज्ञान आ गया ब्रह्म ज्ञान की जागृति हो गई तुम्हें मालूम चल गया कि यह सब हा जितना भी यह है, इस संसार है यह सब माया है तो इसको जागृति होने के बाद तुमने वैराग्य ले लिया क्या या कोई आई विपत्ति विशेष या जीवन में लुगाई ने इतने तुम्हें मारे कि तुमने बोली अरे मैं कहा जंजाल में पड़ो बहू छोड़ छाड़ के बाबाजी बन जाऊं तो क्या कारण से बने तुम बाबा जी तुम जोगी जो बने सन्यासी बने क्या कारण से बने किते तुमको बहे हो वही परकम्मा देत कौन कौन तीरत हो किए तुम तीन ही बने रचोन निकेत एक और बात बताओ कितने बरस है गए तुमको जैसे जोगी बने वह और जा में तुमने कितनी परकम्मा दे दी नहीं है पूरे भारत की और कौन कौन से तीर्थों में होके आ गए हो सखी पूछ रही है कि कौन कौन से तीर्थों में होके आए हो बताओ जैसे ही पूछा तो क्यों जननी धीरज धरे हो जी ही तु जो तुम बिछुरे कुल नगर को क्यों जीहे स्नेही लोग बोले तुमने, तुमने अपनी जननी को अपने परिवार को अपने नगर में रहने वाले स्नेही संबंधियों को तुमने छोड़ दिया और उन्होंने तुम्हे जाने दिया बोले रूपवन गुणवन तो हो, हो दीसत राजकुमार दूर कहे संधे अब तुम कहो बात निर्धार देखो ऐसा है देखने में तो तुम राजकुमार की तरह से टॉप लग रहे हो आ, तो अब जितने भी हमारे डाउट है ना जो हमने तुमसे पूछे हैं जितने भी संधे धरे हुए हैं हमारे दिमाग में उन सबन को एक एक करके निराकरण कर दो एक एक बात बताइय तो नहीं है जो जोगी बनो भयो चिरकाल से हैं जोगी साधन अनेक कीने सुख त्यागो बास नगरी नहम हो माया चीन्हे बोले अरे तुम हमसे कह रही हो अभी छोड़ो चिरकाल से मतलब तुम्हारा जन्म भी ना भयो वासे पहले से हम यहां पर जोगी बने भाई हैं। और सुखवास हमने सब कछु त्याग दिया जीवन में हमें कुछ नहीं चाहिए और नहीं मोही मोह है मुझे मेरे ऊपर कोई भी मोह माया भी ना लगी भाई हम प्रीति के हैं भूके श्रद्धा करे जो कोई हमें तो बस प्रेम के भूखे है मोह माया में नहीं लगे हुए हैं हम तो बस प्रेम के भूके हैं बिर में तहा पे जाके मन में आनंद हुई बोले हम तो बस इधर से उधर एक एक जगह पे जाते करते रहे और डोलते डोलते में जो जैसो आनंद देवे प्रेम देवे हम बस वैसे प्रीति कर ले हुए हैं बड़ भागी राजकन्या मोह पास कहाँ आए बोले वो बड़ भागी है राजकन्या राधा रानी वो हमारे पास कहा आ रही है जग सो उदास जोगी हम बन में रह जाए ठाकुर जी कह रहे हैं हम तो भैया जोगी हैं हम तो बन में जावेंगे तुम्हारे बरसाना बरसाना में हमें ना रहने हो तो बोले यही वार पुरते में निकसे आसन की ओर जावे हरिदास त्रास जग की तज जाए गुरु ध्यामे बोले देखो जी वो तो हम अपने आसन जहां पे हमने ठोर बनाए रखी है ना जहां बैठने की हम तो मां के ती जाए रहे जो बड़सानों बीच में आए गए हो तो हम बस क्रॉस कर रहे हैं बस मां जाते ही सीधे अपने आसन पे बैठेंगे और अपने गुरु जी को ध्यान करेंगे यो कही तो प्रिया जी वहीं बगल में खड़ी वही प्रिया जी बोली बड़साने वास मास कीजे दधी दूध मेवा मिश्री जो भावे सोई लीजे अरे जोगी जू ऐसो है रावल में रहने होए तो हो बताए दियो बड़साने में रहने होए तो हो बताए दियो परंतु रहनो तो तुम्हें इन दोनों में से एक जगह पे होगो होगो और दही दूध मिश्री मेवा जो भावे जो मन में आवे तुम्हें का खानो है तुम जी बताओ हाँ मैं तुम्हें खिलाऊंगी हाँ मैं लेके आऊंगी मैं ब्रसवहानु जी की कुमारी हूं लाडली हूं हम बोर होरी रही खेलन ससुराल अपनी जय हैं, तुमको ओछा दिख रहा के फेर लौट आई हैं, बोले वो तो ऐसा है कि हम होली खेलने अपनी ससुराल जाए रही पर तुमको देख लियो तो हम जरा लौट के आए गए कि ना जोगी आयो है अब ये सनातन धर्म की परंपरा है कि जहां जोगी होते हैं जहां वेश होवे गए है तो वहां उस वेश को हम प्रणाम करें हैं सो so, बोले कि राधा रानी ने देखना शुरू करो बात करते करते देखे ना निघा जावे व्यक्ति के चेहरा पर तो चेहरा पे निघाह गई तो जैसे ही निगाह गई तो बोले गुण रूप वैसे तुम्हारी जसुदा के लाल कैसी वे बसुरी बांसुरी बजा में तुम सिंघी खोर तैसी बोले पर ऐसा है तुम्हारा रूप और गुण जो है ना बे जसुदा के लाल जैसो है वो जरूर सही बात है कि वो बांसुरी बजा में और तुम श्रंगी को बजाओ हो बोले हुई जय है उनसे तुमसो सो बलिकाल की चिन्हारी विधीना तुमरी उनकी एक मूर्ति सवारी बोले तुम दोनों ना वैसे सकल से सब सूरत से सबंध से एक जैसे लगो हो पुरानो ही कोई संबंध होगो गो तुम्हारो जय वजह से तो जुड़वा जुड़वा से लगो हो परंतु वह तो बांसुरी बजावे और तुम श्रंगी बजाओ हो तुमरी उनकी एक मूर्ति सवारी बोले वह तो विधाता को ही कछु काम कि बाने हो गो चेहरा और कन्हैया को भी चेहरा एक जैसो बनाई दियो तो डुप्लीकेट है गयो तो जैसे ही कही तो बोले उन भाल खौर चंदन तुम तन बबूत धारे बोले वह तो अपने भगवान श्री कृष्ण होवे अपने चेहरे पर आ, अपने मस्तक पर भाल लगावे हैं पूरे शरीर पर चंदन लगावे हैं हरी चंदन लगे ना हरिचंदन चर्च तुम तो और यहाँ परीट पत्र को तुम बाघ चर्म डारे बोले वो पीट पत्र पीताम्बर धारण करे हैं और तुम तो बाघ को चर्म वर्म पहन के यहाँ पर हमारे सामने खड़े बहे हो तुमको छकन अमल की वे है जो रूप छाके तुम लाडले गुरु के वे प्यारे नृप्रता प्रताके कहीं कि तुम्हें तो भैया अमल अमल पीने की आदत है जो की जो तुम तो हमारे अपने अमल पत्ते में रहो हो परंतु वो कन्ही है ना वह तो आखन से रूप को छकनो चाहे रूप को पीनो चाहे क्योंकि ठाकुर जी की आंखें जो है मैं आ, दो की आंखें शास्त्रीय आधार पर मुझे अभी वह भाव याद है वह श्लोक याद नहीं है गीत गोविंदकार ने तो यह कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की जो आंखें हैं वह कान तक गई है और राधा रानी की भी जो आंखें हैं वह कान तक गई है राधा और कृष्ण की जो आंखें होती हैं वह कान तक जाती है उनका यह जो कोना है हमारा यह पीछे तक और जाता है तो पीछे तक क्यों जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को हमेशा देखना चाहते हैं। तो अगर बगल में भी बैठे हैं और बगल में प्यारी जू है और प्यारी जू के बगल में लाड़ले जू है तो वो इनको देखना चाहे और जे उनको देखना चाहे, तो बार बार गर्दन घूमेगी का ना इतना अभ्यास है क्योंकि आंखी बोली कि अच्छा लिया कान तक है जाए अच्छा और दोनों की आंखें चकोर की भांति हैं, चकोर की भांति हैं और बहुत चंचल है बहुत चंचल है ये गुण है राधा रानी एवं श्री कृष्ण की आंखों का कि दोनों की आंखें कभी भी रुकती नहीं है नयना बेरामम नहीं है हाँ कि वो जो राम की आंखें हैं धैर्यवान वो नहीं है राधा रानी की भी नहीं है दोनों की आंखें चलती रहती हैं, घूमती रहती जब तक कृष्ण नहीं मिल जाए तब तक, तक महाराज उनकी आंखें घूमती रहेंगी ढूंढती रहेंगी मेरे श्री कृष्ण का है मेरे श्री कृष्ण का है तो यहां पर राधा रानी जी ही कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या करें बोले वह तो रूप को छाके हैं और तुम अमल पत्ता छाको तो अमल पत्ता पियो तुम लाड गुरु के आ, तुम भैया जोगी बने हो तुम गुरु के लाडले हो परंतु वो तो अपने पिता के लाडले हैं वह नंद बाबा के लाडले हैं गोधन सो प्रीति उनकी तुम जोग धन है प्यारो रस रीत प्रीत उनकी तुम ज्ञान को विचारो कहा कि उनके पास सबसे बड़ा धन क्या है बोले गौधन है गैयाए है अब इसमें अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग टीकाएं भागवत के आधार पर करी हैं। कईयों ने कहा है कि दो लाख गैयाए हैं कुछ ने कहा है नौ लाख गैयाए हैं और जीव गोस्वामी आदिपाद ने वहां पर बीस लाख गैयाओं को बताया है कि नंद बाबा के यहाँ पर बीस लाख गैया थी अब जिसका जैसा भाव जिसने जैसा उस वृंदावन नित्यधाम वृंदावन के दर्शन करे उन्होंने गैयन को गिनो और गैया ठाकुर जी तो सबन के नाम याद है गयन के टेड़ कदम्ब पे पहुंच के कदम्ब को पेड़ एक टेड़ो खड़ो हुए तो ठाकुर जी जब घर वापस जावे हैं तो जाते भाई भा घर से पहले ही एक कदम्ब के पेड़ पर चढ़ जाए और वहां पे टेढ़ो पेड़ है और वहां पे जाए के सब गैयन के नाम बुलावे और वह रमाहती वही अपने नाम के संग जैसे रजिस्टर में पहले का तो हो वो का बोले अटेंडेंस अटेंडेंस है गई सबन की तो लौटते भाई कोई वन में ना रह गई हो ये जंगल में ना रह गई हो तो वह भाव को तो ठाकुर जी पूर्ण करें हैं सबन को गिन के पूरी की पूरी जितनी लेके गए उतनी वापस लेके आवे तो गोधन जो है वह कन्हैया को है और कही कि तपस्वी जी तुम्हारा तो धन जो है वह योग है रसरीत प्रीत उनकी तुम ज्ञान को विचारो ठाकुर जी तो प्रेम की रस रीति ही में ही माने हैं और तुम्हारा जो कारज है वह पूरा को पूरा ज्ञान को है ज्ञानी योगी हो तुम गिरी कंदरा को तजी के तुम चितना अंत जावे उनको जो वृंदावन की कुंजों को भास वास भा, भावे कहीं कि गिरी कंदरा को तज के तुम यहाँ चित, चित जो है वह बड़ा चंचल हो रखियो है तो उसको अभी तक विश्राम प्राप्त वजह तुम नन वन, वन में डोल रहे हो परंतु देखो वो जो कन्हैया है ना बाको तो मन इस वन में लग चुको है जाके आगे और किसी की ना सोचे और हमेशा मन में करे है कि मैं कैसे वन में चलो जाऊं तो विदना ने तुमरी उनकी जोड़ी भली बनाई एक संग सखी देखे हरिदास सौख्य पाई बोले पर तुम दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी है तुम दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट हो आ, ट्विन ब्रदर्स जैसे लग रहे हो एक संग सखी देखे हरिदास सौख्य पाई और महाराज उन्होंने यह बोलते हुए भगवान की तरफ देखियो भगवान ने उनकी तरफ देखो तो सिंगी फेर बजाइये सबको सूरत स्नेह जाव तज आई निज गे सुन महाराज जैसे ही जोरी ने जोगी भगवान श्री कृष्ण ने अपनो तन घुमा अपनी गर्दन घुमाए के देखने की कोशिश न कर रहे वहां सब सब वो देख रही थी क्योंकि ये तो वो बन चुके ना सन्यासी सन्यासी स्त्री की तरफ कैसे देखे तुझे तो नीचे झुक के ऐसे बैठे हुए परंतु मन में तो राधा रानी को चेहरा तो दिखना तो चाहिए तो जैसे ही अपने शरीर घुमायो गर्दन घुमाई और गर्दन घुमाने के बाद देखियो तो ठाकुर जी वो प्रियाजू और प्रियाजू को सखी मंडल खड़ो बहो है तो जैसे ही सखी मंडल है देखियो और प्रियाजू को देखियो भूल गए कि मैं तो जोगी हूं तो ज, अब का भयो तो ठाव। जैसे ही प्यारी जू को देखो तो कहने लगे वृषभानु कुमरी जब देखो तब जन्म सफल कर ले हो मैं राधा राधा गाऊ राधा हित वेणु बजाऊ में राधा रमण कहा काहे दूजा नाम धराऊ जहां राधा चर्चा कीजे वहां कहा प्रथम जान मोहे लीजिए जहाँ राधा राधा गावे को हम आवे पे राधा रानी को नाम होवे भगवान श्री कृष्ण बोले मैं स्वयं सुनने को आए रहे हूं। श्री राधा मेरी संपत्ति श्री राधा मेरी दंपति श्री राधा मेरी शोभा श्री राधा को चित्त लोभा मैं राधा के संगनी को राधा बिन लागत फी हाँ, मैं अगर जो कुछ भी हूं वह राधा रानी के कारण हूं मेरे पास से तुम राधा को हटा दो तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है तो सखी ललिता सखी और ये सब की सब आए गई तो बोली ऐसो है जोगी जो तुम हुए तो ज्ञान के योगी परंतु जे जो तुमने गायो है ना ये तो गावे तुम तो मन में फिरो परमा दे पूरे भारत की जाए जाए के तो जी, जी तुमने कहा से सुन लियो जे बनाओ कन्है आभा में अरे हाँ मन तई तो कन्हैया हूं भारत है तो मैं जोगी बनो भय एक सखी आई माने बाग चर्म खींचो दूसरी ने बाकी माला खीची बबुत पा एक तीसरी आई माने जल डाले तुम्हारा देखो जे कोई जोगी ना हो ये तो जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है अब इस लीला को आस्वादन जो हुए है ये कई प्रकार से हुए एक प्रकार होवे गए है कि आपने इस कथा को बस सुन लियो परंतु उसके बाद भी आपको मन इधर उधर भाव में अलग अलग दूसरी प्रकार की कथाओं में लगो रहे हो तो अगर ऐसो भाव चले हैं तो आचार्य ने कही है कि डार पात गुठली बकुल सूत ऊंट ल खाई स्वाद ना जाने बापरो पेट भरे लहकाई ऐसो हुई जब ऊट होवे ना वो खाने के तह जावे तो खाने के तह जैसे ही पेड़ पे पहुंचे हो तो भैया सब कछू खावे मतलब बाकी डाल भी खा रहे हो पत्ती भी खा रहे हो फल भी खा रहे हो जो मिल रही है वो खाने में लगो भे हो और आखिरी में लेके डकार ले ले लें हाँ जी मेरे तो पेट भर गया दूसरे फाइन डाइन वाले हूं मैं उन्हें मतलब हमें याद वो एक बार गए इनके वहां में तो उन्होंने कही कि हमने चॉकलेट से चीनी निकाली है तो हमने कही भैया चीनी से ही चीनी निकाल लेते गन्ना से निकाल लेते अपर बाबे से निकाल के हमने वो अलग तरीका की खाई हाँ। अब निकले बाहर विदेशन में तो वाले कहाँ से निकले चीनी हम यहाँ पे बामे से निकलवाए के खिलाई अब जामे तो जा की परत और बाकी परत तो, तो देखो ऐसा है तो भक्त जो होते हैं ना वह मेरे भावना से जो मेरी इतनी जितनी समझ है तीन प्रकार के हैं मुख्यतः एक तो हुए हैं पिंगला कु भगत जैसा भक्ति कहे आचार्य बा के बारे में बहुत निंदा करी परंतु एक अलग भावना को लेकर चलो कि आयो दीक्षा लीनी न्याय लीनी क नहीं आपको बोले है कंठी पहने हैं वृंदावन जावे है सब भावना धरे है परंतु बाकी बाद भी 20-20 अपने घर में बैठाए रखे हैं जब कब किससे कम पड़ जाए तो भाई सही कब किससे कम पड़ जाए बाकी पास तो जानो तो पड़ेगा तो वो बड़ो टेंशन में मतलब भक्ति करे है वह जब टेंशन में भक्ति करे तो बाकी भक्ति को अच्छो ना है बताओ आचार्य ने। आचार्य ने कही कि ऐसा है कि यह व्यक्ति अगर ऐसी भक्ति करने में लगो भयो है तो जाकू किसी भी चीज की प्राप्ति ना होगी ऐसा प्राप्ति ना होगी कि पूत पर बापसो बाप सो कहता अपनो बाप आचार्य ने कही दीक्षा तो ले ली नहीं कृष्ण भक्ति में परंतु दूसरे दूसरे देवतन को अपनो बाप अपनो बाप अपनो बाप कहते बहु तो फिर रहे हैं तो बोले जो जिसको एक ही बाप होए मतलब जिसको एक ही पिता होए वो एक पिता होने के बाद सवन के पास जाके कहो तू ही मेरा पिता है तू ही सबसे बड़ो है तो बोले बाग बोलेंगे अरे राम अपने पिताए छोड़ गयो है मेरे पास आयो भयो मुझे बाप बना रहे हो जा दिन मुझसे काम निकल गयो फिर तीसरे बाप बनाए लेगो तो एक तो ऐसो भगत होए ही है जो दस बीसन ने अपने पास साध के धरना चाहे कि जासे भी न बिगड़े बा भगवान से भी निगड़े बा से भी निगड़े बा से भी निगड़े बोले बढ़ो दूहनी संताप पाप लाग्यो दूहू कोदी जहां तहां त्रिस ठिनकी बैठे कहीं गोदी परमारत व्यवहार बुरो घर घर को कूता ताको यह दृष्टांत बहुत बापन को पूता आचार्य रसिकाचार्य ने कही बोले जैसे धोबी को कुत्ता होए ना भाई घर ना है मिले है। वो तो ना घर को ना घाट को हो। तो एक तो ऐसो बहुत हुए है जो सब जगह पे जाए जाए के ढूक लगा रहे हो मैं मनाना कर रहा हो मैं भी ढूक लगाऊ हूं परंतु मैं कृष्ण भक्त बन के ढोक लगाऊ हूं ह हाँ। मैं अपने मैं कैसे अपने अस्तित्व को भूल जाऊं दूसरे के पास जाके मैं जो हूँ वो हूँ जो मेरा रिश्ता है वो है जो मुझे चाहिए वो भी मुझको मालूम है मुझे श्री राधा कृष्ण चाहिए ये मेरे मन की भावना है तो मैं किसी भी देवता के पास जाऊं तो मैं वहां हाथ जोड़ के यही कहूंगी भैया तू देवता बन गयो बई की कृपाते आखिरी में कृपा तो राज, राज, भगवान श्री कृष्ण की ही तो है ना अगर उनकी सत्ता नहीं हो तो बात अलग है जब उनकी सत्ता उनकी सत्ता से ही देवी देवता बने तो मैं जाके कहू कि तूने इतनी तपस्या करी हो तू इतना बड़ो देवता बन गया ऐसी कृपा कर दे कि हम में भी अनं भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणार के ती आए जाए सो जैसी भावना रही एक होवे गए है जो बहुत सारण लगाए के अपने संग चले अच्छी बात है चले परंतु मन की भावना को थोड़ा सो सुधारनो पड़े दूसरो भगत होवे वे है जो भगवान श्री कृष्ण एवं जितने भी देवी देवता है उनमें भी श्री कृष्ण का ही भाव धारण करे कि जैसे बहुत बड़ो डी होए पी हो डीजी का हो ए, जो सबसे बड़ो होए पुलिस को वो जैसे बड़े सारे थानन को मैं बड़े सारे चौकी इंचार्जन को इधर से उधर तबादलो करते रहे किसी को हटाए तो किसी को बनाए तो रहे ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण थानेदार भगवान श्री कृष्ण खानेदार हैं और सब बाकी के उनके उन्हीं के अन्य अन्य रूप एवं सब देवी देवता चौकीदार हैं ये ने कही है अपने भाव से क्योंकि उन्हीं की सत्ता से ही तो भगवान श्री कृष्ण की सत्ता से ही तो सब देवी देवताओं के अंदर वह शक्ति है विद्यमान और तीसरा वो होए है जो अपने भगवान को छोड़ कभी किसी को दूसरे को लाए देखे आनंद भक्ति है कि हनुमान के सामने कृष्ण भी चले गए तो हनुमान ने उनको दंडोतनाएं करी जब तक वह धनुष माणन्य लेके अपने कंधा पे धरना लिए गोपियन के सामने नारायण को रूप लेके भगवान श्री कृष्ण बैठ गए और बैठने के बाद गोपियन ने डंडौत तो लगाई और गोपी बोली अरे हमारे कन्हैया कहा है आप तो नारायण देखो तो बोलो अरे भा तुम तो बड़े अच्छे हो ना जहां नारायण की भक्ति कर लो कन्हैया तो ना मिले हो क्योंकि भाव की भक्ति हो ना किसी को भैया बनाए लियो हाँ भाई प्रेमी थोड़ी ना बनाए सको हो बनाए सको का परंतु यहां तो बनाए ले हैं सो कही कि भगवान बड़े सारे लोग हुए हैं और वह सब लोग अपनी अपनी भावना को धारण करके बैठे हैं तो तीन प्रकार के ऐसे भक्त एक जो सब देवी देवतन को एक जैसो समझे एक लाठी से हाके ये वालो जो भगत ये, ये स्वार्थ के ताई ही भक्ति करे ये वाला जो भक्त होता है यह स्वार्थ के लिए भक्ति करता है और जहां स्वार्थ अगर उसका घुस गया आध्यात्म में तो वह आध्यात्म नहीं रहता स्वार्थ ही बना रहता है ये भावना को धारण कर लो आप कि अगर आपने स्वार्थ से भक्ति को करा कि मुझे तो बिहारी जी ये देते हैं राधा रमन लाल ने यह दियो हाँ, इसने यह दियो मैं तो उनके पास जाऊं जो मांगो उन्होंने वो कर दियो तो तुम भक्ति नहीं कर रहे उनके लिए नहीं कर रहे हो भजधातु से ही तो हा भजन बने भक्ति बने हैं उसको भाव ही यही होए कि सेवा करनो ही भक्ति कहलावे मतलब सामने वाले की रजा में अपनी रजा हमारी में ना है कि हम जैसो चाहे वैसो ही ठाकुर तुझकू रहने सो भगवान अलग अलग ऐसे भाव वाले ऐसे लोग भय कि जैसे बैयर बही बैर को जाए पूत शरीक बांटियो चाहे माल को तोरियो चाहे हीक इस भावना को धारण करें एक व्यक्ति को विवाह ना हो रियो हो कहे ना हो रियो क्योंकि वो वाये तो किसी और से प्रेम हो घर वालन से लड़ झगड़ के वासे शादी कर ली नहीं माने और जा लुगाइए घर पे लेके आयो बाकी दस और पहले से ही संबंध है जा लुगाई है लेके आयो बाकी दस पहले से ही संबंध है एक बच्चा पैदा है गयो बच्चा बड़ो भयो पिता को तो मालूम ही कि पत्नी तो हमारी है परंतु दस संबंध इनकी और है पर वो अब बच्चा बड़ो होए के जा रो हैं और जाने के बाद कह रहे हो कि पिता की संपत्ति पे मेरा अधिकार है तो पंचायत बैठी और पंचायत में वह छाती पीट पीट के कहे कि पिता की संपत्ति पे मेरो अधिकार है और पिता सोचे हैं कि मुझे तो जे ना मालूम मेरो पुत्र है मुझे तो जे ना मालूम मेरो पुत्र है मेरो पुत्र हो, हो तो तो मेरी समझ में भी आते तो मेरी पत्नी के दस दस संल बोले ठीक वैसे ही भगवान की दीक्षा ले, ले हैं लाओ ले नहीं आगे जाके दीक्षा ले ली नहीं और लेने के बाद सब देवी देवता से संबंध बनाए ले तू मेरो बाप तू मेरो बाप तू मेरो बाप और फिर जब महाराज वृंदावन में जावे हैं तो जाने के बाद अपनी रसिकता को दिखा मैं तो कन्हैया को बहुत बड़ो भगत मैं तो कन्हैया के तह एक करूं मैं कन्हैया के तय वो करूं तो क्यों बाटियो चाहे मालको तो चाहे हीक वह चाहवे तो ऐसा है कि मैं अब रसिकों की संगति में बैठूं क्योंकि रसकी खान जो है वह रसिक हैं मैं उन रसिकों की संगति में बैठ के मेरा भी वहां पे लगे कि हाँ ये भी एक रसिक है परंतु जैसे पंचायत बात छोरा से कहवे ना भैया मालूम ही ना तू किस पुत्र है तो तेरी तो यहाँ पे ऐसी कोई कदर हो गएगी ठीक वैसे ही जो बहुत सारे देवी देवतन को पूजे है सबन को अपनो बाप बनाए के पूजे हैं उसकी कहीं पर भी किसी भी प्रकार सूग रसिक वर इजत नाए देवे है वह जाने ये तो अभी खाली खाली सो है जाके अंदर अभी प्रेम तो जगो ही ना है क्यों क्योंकि वह क्या चाहता है कि बड़ी बड़ाई ऊट की लदे ना आवे श्वास और देखो सुख अभिमान की ऊपर चढ़े फरास ये ऊट के अंदर बड़ी गजब की चीज हो गए है कि ऊंट के ऊपर सामान लादना शुरू करो ऊंट अपने आप को उतना ही ऊपर उठाने की कोशिश करता है बास सांस भी ना ली जाए कभी कभी और कहा हुए कि ऊंट वालों ही पहले तो सामान धरे वा ऊपर फिर खुद और बैठ जाए बोले ला मैं और तेरे ऊपर बैठ जाऊं सो भगवान पहले सामान धरे हो बाकी बाद खुद बैठ गय सांस ली जारी पर झुकेंगे नहीं ऐसा ही यह जो व्यक्ति हुए भगत हुए यह भगत को भक्ति नए करनी है दिखावटी भक्ति होए। हो तो नाम प्रसंसा लोगन से चाहिए अरे मूर्ख सामने वाले ने कह दियो कि तू बहुत बड़ो रसिक है पर तू तो खुद जाने हैं तेरे अंदर रस ही ना है दूसरे बोलने की जरूरत ना है तू खुद ही जाने हैं तेरे अंदर रस ना है परंतु तू बाकी व्यवाद भी फूल लियो है क्या भा हस तो गुरु ने कह दी नहीं कि इनमें तो बड़ो रस है या आज तो इन्होंने आज चार हमारे इन भक्तों ने कह दी नहीं तुम्हारी सेवा से बड़ो अच्छो लगे परंतु तुझको खुद मालूम है दूसरे को बताने की जरूरत ना है तुझको खुद मालूम है तेरे अंदर रस ना है परंतु बाके बाद भी फूल गये अभिमान सू फूल गयो और फूलने के बाद बोले भा आप तो मेरी यहाँ पे कदर हो गए नाम चले है तो भाव भक्ति तो जाने ना है और फूल के खड़ो है गयो तो फूल के खड़ो भयो तो अब क्या टेंशन है उसे अपनी रेपुटेशन को बचा के रखने हो धनवान होगा तो धन को तो बरकरार रखेगा तभी तो धनवान के अलावा है जीवन भर अब यहां पे रेपुटेशन है गई कि तुम तो बड़े अच्छे तुम्हारा बड़ो भाव है तो उस भाव को मेंटेन करने के तय हाँ, उसको संभाल के रखने के वह बहुत कोशिश करे हैं और बा कोशिश के अंदर अपने अहम को ही हाँ, पोषित करने को प्रयास करें देखो खड़ी बात कह रही है आज ज्या वजह से क्योंकि सब आचार्य खड़ी घड़ी गई है हाँ। सब अपने मन की जाने हैं किसको कितनों प्रेम है गुरु बात बाद में करे परंतु आप आपके आसपास के लोग जो हैं आपके भक्त परिकर जो है वह जरूर आपको उठाए रही हो है। मैं मना नहीं कर रहे हूं पर साधु वही हो गए जहां भाव एक समान रह गए एक राजा हो सेज पे सोतो हो फूलन की सेज पे सोतो और सोते के बाद सुबह ब्रह्म रथ में उठतो और उठने के बाद फूलन की सेज पे लेटे लेटे भगवान श्री राधा कृष्ण की वह जागरण लीला को याद करते हो कि भगवान श्री राधा कृष्ण अभी रास करके फूलन की सेज पर शयन कर रहे हैं तो अब हम उनको उठाए रहे हैं ये भावना को याद करते हो भावना को याद कर रहे हो है तो करते करते भगवान श्री कृष्ण ने सोची बा बेटा सो में तो हमें पुलन की सेज पे तू तो अगर भावना को ध्यान करे तो तू पुलन की सेज पे क्यों खड़े लेटो लेटे ध्यान कर रहो खड़े हो के ध्यान कर कि यहां पे हम लेटे पर वो तो राजा हो राजा से कौन कहे तो गुरुजी जी है ना है। तो भगवान श्री कृष्ण एक दिन ऊंट वाला बन के बार राजा की छत पे चढ़ गए और धम धम नम नम नम धम बार बार आवाज लगाने लगे जाए जाए के तो भगवान जब वहां जब आवाज है रही तो राजा जग गयो राजा बोले अभी कौन सुबह मेरे छत पे आए के धम धम धम धम कर रहे हो उन्होंने पहरेदारन को कही पहरेदार ऊपर गए वो दिखे तो है नहीं भगवान खुद ही काले से है को रात्रि को कालो कालो समय का दिखेंगे तो बोले कौन है कौन है पहरेदारन ने कही तो सामने से बोले मैं ऊट वाला हूं तो पहरेदारन ने बोली ऊपर क्या कर रहे हो बोले अपने ऊट को ढूंढ रहा हूं तो पहरेदार बोले यहां ऊट ऊपर छत पे कहां से चढ़ जाएगा तो चीख के भगवान श्री कृष्ण बोले कि फूलों की सेज पे लेटे लेटे भगवान कैसे मिल जाएंगे महाराज ऐसी कही कहने के बाद राजा तक ये खबर पहुंची कान में सुन चुके थे तो उन्होंने पूछा कौन था बोले ना आते हुए दिखा ना जाते हुए दिखा मालूम चला तो वो हा राजा को लग गया कि यह तो हो ना हो, हो ना हो भगवान ही थे तो उन्होंने उसी समय राज्य को छोड़ दिया बोले मैं तो राज्य को छोड़ दू और गुरु जी को ढूंढने के लिए कोई गुरु मिल जाए जिनसे मैं भक्ति करूं जिनसे सीखते हुए तो जे करते करते गुरु जी के पास पहुंच गए गुरु जी ने पूछी आप कौन तो गुरु जी को परिचय दिया कि मैं राजा हूं राज्य त्याग कर आपके पास आया हूं मैं सच बताऊं व्यक्ति के उत्तर सुनकर उसकी भक्ति के बारे में गुरु को पता लग जाता है तो जैसे ही सुना तो बोले अभी भी इसे राजा बने रहने को बड़ो अभिमान है छोड़ के आया परंतु कह रहा हूं अभी भी राजा बोले ना है से तो अभी सेवा करवाओ तो कही ऐसा है पहले सात साल तक तुम सेवा करो सात साल तक आप सेवा करो और सेवा करने के बाद आप अब यहां से उसके बाद बात करेंगे सात साल तक बने सेवा करी सात बरस तक सेवा करते करते भगवान एक दिना एक हरिजन को बुलाया और गुरु ने और गुरुजी ने कही कूड़ा की एक डलिया ले और राजा के ऊपर डाल दे और फिर क्या बोलता है राजा ये मुझको आके बताइए वह हरिजन गई और जाके वो डलिया ली और डलिया लेके धड़ाम सीना डाल दी नहीं हे औरत मैं अभी जोगी हूं तू बच गई अगर राजा होता तो तेरा मुंडी कटवाए देता जैसी सुनी सुनने के बाद वो गई गुरुजी के पास हाथ जोड़ के बोली उन्होंने जे जे कही है। गुरु जी के पास आए महाराज जी सात बरस है गए गुरुजी ने कही बेटा ऐसो है सात बरस और करो तुम अभी सात बरस महाराज फिर से साधु सेवा आश्रम की सेवा आ, बुहारी लगाना सब करना सब बर्तन माजना सब करने लगे सात बरस बहे तो गुरुजी ने फिर हरिजन को बुलाया और बुलाने के बाद कही ऐसो है कूड़ा की एक ढलिया लेके वा के ऊपर डाल दे जैसे ही महाराज गए और जाने के बाद कूड़ा की डलिया हरिजन ने वह राजा के ऊपर डाल दी तो गुस्से में आखन से देखियो कुछ बोलो नहीं तो गुस्से में आखन से देखो तूने मेरे ऊपर डाल दी मैं जोगी भी हूं वह आखन से देखियो तो गई हरिजन और जाए के वहां पे बताई दी नहीं ऐसो है महाराज जी आज आखन से देखो गुस्से में जैसे खा जाए गोखा कोई बात ना है भगवान जैसे ही यह हुआ गुरुजी ने कही बेटा ऐसा है सात साल और सेवा क्योंकि आप दीक्षा ले लो कोई परेशानी नहीं है परंतु जिस मार्ग पे चलना है वह मार्ग गुरु बताएगा जिस अभिमान अहम मैं को खत्म करना है वह गुरु बताएगा सात साल की सेवा और दी सात साल की सेवा हो जाने के बाद गुरु फिर से बोले हरिजन हरिजंसु ऐसो है जाय के वाके ऊपर एक कूड़ा की बाल्टी डाल रहे। वो गए जाय के वाने कूड़ा की बाल्टी वा ऊपर डाल दी जैसे ही उस राजा के ऊपर कूड़े की बाल्टी डली आज उसे महसूस हो रहा है कि वह उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है और वह नृत्य करने लगा जैसे ही नृत्य कर रहा है और फूलों की वर्षा का अनुभव हुआ यह देखकर हरिजन भी वहां नृत्य करने लगी और भाव में विभोर होके अपने गुरु के पास पहुंची और हाथ जोड़ के कही कि गुरु राजा तो अब बिल्कुल सदशिष्य बन चुका है अब उसको आपके पास आने की जरूरत नहीं है अब आपको उसके पास जाने की जरूरत है हा क्यों क्योंकि अब वह आपका सदस्य है गुरु बोले हा ठीक है तुम बैठो हम इंतजार करते हैं वो कितनी देर में आता है उसे आने का समय हो रहा है महाराज एक घंटा दो घंटा तीन घंटा बीत गए परंतु वह राजा जो था वह तो नृत्य कर रहा था आज तो ठाकुर जी ने फूलों की वर्षा कराई है और गुरु जी यहां पे इंतजार कर रहे हैं फिर गुरु जी समझ गए कि आज यह उस भाव में पहुंच चुका है जिस भाव की मुझे इससे जरूरत थी गुरु फिर वहां अपने आश्रम अपनी गादी को छोड़ के सीधे उस शिष्य के पास गए और बोले कि अब जाके तेरे अंदर से वह राजत्व था जो राजा बनने का अभिमान था वह खत्म हो चुका है तो भक्त बन गया है तो देखो भक्ति ना बहुत तरीके की होती है परंतु जो विशेष प्रकार का जो व्यवधान हमारी भक्ति में उत्पन्न होता है वह हमारे अभिमान से होता है और उस अभिमान में भी कई बार परेशानी होती है जब सामने वाला हमको ऊंचा उठा देता है ये बहुत बड़े भक्त हैं यह मन के अंदर यह भावना उनकी जागृत हो जाती है अरे इन्होंने तो मुझे बहुत बड़ा भक्त कहा और वह उसी अभिमान के कारण भक्ति को भूल जाता है अब जिसको जिसके कारण नाम हुआ था उसी नाम को आगे बढ़ाने का ही प्रयत्न करता है पहले वो होते थे कीर्तन वो देव के संकीर्तन दिल्ली में होते हैं तो कभी इन्हीं किनी परिवारों में ऐसे परिवारों में संकीर्तन हो गए जिनको सिर्फ बाबा ही लूटनी थी तो वो जैसे ही कीर्तन भयो चार लोगन ने कही कि महाराज भाको कीर्तन बड़ो अच्छो बाने बड़ी बढ़िया सर्विस कराई बड़ो सारे मेन्यू वेन्यू धर्यो हो ओ बाने तो आगे से लेके पीछे तक बड़ो सजाए के धर्यो जे करो वो करो वो व्यक्ति को सवन ने उठाए जे तेरे हाथ तो बढ़ो आनंद तेरी ऐसी सर्वे तूने तो अपनी पलकन पे धरे हमको तो जैसे ही सुनी तुम्हारा जो बोलो अगलो कीर्तन भी मैं ही दूसरों कीर्तन में हर साल अब तो मैं ही कराऊंगा और अमे अमे चार चांद कैसे लगाए दऊ अच्छा क्या होता था कीर्तन में वो बैठी ना बात हो कछ कर ना बात वो तो लगो रह तो मेरे नाम और कैसे हो मेरी बड़ाई कैसे करे सो so, भगवान हींग को किसी डिब्बी के अंदर धर लियो तो हींग को निकालो हींग को निकालने के बाद बड़े बड़े डेला तो निकल जावेंगे छोटे छोटे निकालने के लिए बड़ी मेहनत लगे ठीक उसी प्रकार सो जब दीक्षा प्राप्त हो जाए और हो जाने के बाद आप बैठ गए कि अब मैं भक्ति कर रहा हूं बड़े बड़े पाप नष्ट हो गए वो उसी क्षण हो गए जब आपको दीक्षा की प्राप्ति हुई आपने जब हरे नाम करा आपको वह सब कुछ आपके पाप नष्ट हो गए परंतु वह जो लगे पड़े हुए हैं ना जो अब खुरच के जाएंगे और बिम और निरमा और सफेदी लगाए लगाए के जो हटाने असली मेहनत तो नहीं की है और उनमें से एक है अभिमान और दूसरा है दम्ब दिखावा करना ना होने का जो नहीं है उसको दिखाने का दिखावा करना सो यह हमारे पास से जाए अब यह जाएगा कैसे यह बड़ी अच्छी बात है और इस भावना को आपको धारण भी करना है कि चैतन्य चरितमृत के अंदर महाप्रभु और रामानंद राय का संवाद है और भगवान श्री महाप्रभु के द्वारा किस शिक्षा को इस जगत को दिया गया है और क्या सिद्धांत है क्या तत्व है क्या प्रयोजन है इन सबन के बारे में किसी को जानना हो गौड़िया संप्रदाय क्या भक्ति करता है कौन सी भक्ति करता है कैसी भक्ति करता है यह है जानना हो और हमें आगे चल के हमारा ध्यय क्या है यह है उसे प्राप्त करना हो तो उसमें वैसे तो बहुत विशाल है सब जगह पर सनातन शिक्षा रूप शिक्षा आदि सब जगह पर है उसमें से एक मुख्य है वह है राम रामानंद रामानंद राय का एवं महाप्रभु का संवाद उस संवाद के अंदर उस संवाद के अंदर राधा कृष्ण की भक्ति सर्वोपरि कैसे है इस बात की चर्चा एक एक स्टेप करते हुए महाप्रभु और रामानंद राय ने करी है तो उसके अंतिम चरण की मैं एक छोटी सी चर्चा आपको बता देता हूं कि राधा कृष्णे लीला एति गुण तौर दास से वात्सल्यादि भावेर ना हो गोचर राधा कृष्ण की जो लीला है ना ये अति गुण है मतलब ये अति गुह है इतनी छुपी हुई है कि आप बातल्य के भक्त बने वह हो हाँ? आप लड्डू गोपाल की उपासना कर रहे हो आप सखे के उपासक हो आप भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानते हो आप उस भाव में रहते हुए भी भगवान श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते हो वृंदावन की प्राप्ति नहीं कर सकते हो सोबे एक सखी सखी गुणेर इ अधिकार सखी हईते ए हय ऐ ए लीलार विस्तार कहा कि यह अधिकार जो एकमात्र किसी को है वह सखी गणों को है श्री राधा रानी की सखियों को है हुँ? इसके अलावा किसी को अधिकार नहीं है क्योंकि राधा रानी की सखियां ही उस वृंदावन के अंदर श्री राधा कृष्ण की उन लीलाओं को देखती हैं और कहा कि सखी होइते ते हॉ लीलार विस्तार बोले वही सखियां हैं उन लीलाओं को कराती हैं सखियों के मन में जब यह भावना आ जाती है कि इस लीला को कराना है तो वही लीला को कर, की भावना राधा कृष्ण के मन में भी जागृत हो जाती है सब एक मना है ना वहां पर एक मन है सखी बिना ऐ लीला पुष्टि ना नहीं हो सखी लीला विस्तारिया सखी सौखी आस्वादाए बड़े प्रेम शू कहो कि ये राधा कृष्ण की वृंदावन की लीला है ना सखियों के बिना पूरी नहीं हो सकती है सखिया उसकी मुख्य रोल प्ले करें हैं है मुख्य किरदार हैं और सखी बिना ई लीला पुष्ट नहीं हो सखी लीला विस्तारिया सौखी आस्वादाए कि सखी ही आस्वादन करती है इस लीला का और कोई नहीं करता है एवं सखी बिना ए लीलार अन्यर नाही गति सखी भावे जेई तारे कोरे अनुगति की सखी बिना लीलाए अन्यर नाही गति और अन्य कोई गति नहीं है और किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है एक बात श्री राधा कृष्ण की हाँ वह लीला वृंदावन की नित्य लीला है आ, अब उस नित्य लीलाओं को आपको सुनना है उनको देखना है कि सखी बनके उन लीलाओं में पहुंचकर सेवा करनी है उन लीलाओं को करना है ये तीन उसके अलग अलग चरण हैं जिसमें वृंदावन की लीलाओं में हम सखी बनते हैं और बनके उस किरदार को निभाते हुए राधा कृष्ण की नित्य लीला में हम वहां सेवा करते हैं तो बोले सखी भावे जेई तारे कोरे अनुगति बोले इसके अलावा और कोई भी गतियां है नहीं यही एक मात्र है सखी का भाव राधा कृष्णेर कुंज सेवा साध्य से ही पाए से ही साध्य पीते आर नाही उपाय क्या मिलेगा उसको जैसा मैंने कहा राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हो जाएगी राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हुई और सेवा प्राप्त हो जाने के बाद आ? उसके बाद उसे और कुछ नहीं चाहिए उसे सब कुछ मिल गया अब ये मिलेगा कैसे तो महाप्रभु ने पूछी जीवेर मध्य कौन श्रेय जीवेर हो सार बोले ये बताओ कि ये सब इतने सारे जीव जगत में हैं इन सब जीवों में के अंदर सबसे ज्यादा कौन ऐसा है जो जीवों में शिरोमणि हो तो इस बात पे कहा कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं आर अगर किसी को कृष्ण भक्त बोला अब इसकी अलग अलग टीकाएं अलग अलग भाव रखे रक, जाते हैं कभी कभी परंतु मुख्य भाव इसका जो है कृष्ण भक्त मतलब गुरुचरण के संग के बिना और किसी भी प्रकार से यह भक्ति वृंदावन की भक्ति राधा कृष्ण की भक्ति यह प्राप्त नहीं हो सकती तो अब बात यह है ठाकुर जी की हमको प्राप्ति तो करनी है ई मध्ये कौन जीवेर कौन जीवेर जीवे सार श्रेष्ठों में ऐसा कौन श्रेष्ठ है बताओ जो कृष्ण संग गुरु के संग को जो प्राप्त कर चुका है और यही बात यही बात भागवत दूसरे स्कंद के अंदर कहता है कि एतावन यजताम इन श्रेय सोदया भगवत चलो भावो यद भगवत संगतः भगवत अचलो अगर जिसके पास भगवत की अचल भक्ति है गुरु के पास अचल भक्ति है जो हिलनी नहीं है जानी नहीं है उनके जीवन से हा भावो यद भागवत संगत उनका संग अगर हमने करा तो यह जीवन का श्रेय है इससे बड़ी उपाधि जीवन में कभी प्राप्त नहीं हो सकती है कि गुरु का संग मिला और उनसे उस भक्ति की प्राप्ति अचल भक्ति की प्राप्ति हुई पर वह अचल भक्ति हमको मिले कैसे क्योंकि हम तीन रूपों में फंसे हैं देखो तत्व की कथा है थोड़ा सा समझ के चलना इस चीज को क्योंकि ये हम सबके जीवन की है पहला है कि हम अध्यास वृत्ति जन्य अहम एक हमारे अंदर होता है तीन प्रकार के अहंकार या अभिमान हमारे अंदर होते हैं एक अध्यास जन्य होता है हु? अध्यास जनने का अर्थ है कि आप जिस शरीर में गए उस शरीर का अभिमान आपको हो गया आप कुत्ते बने तो आपका शरीर जो है वह कुत्ते का हो गया अब कुत्ते का अभिमान आपके अंदर है कि मैं कुत्ता हूं पुरुष है वह पुरुष होने का उसको अभिमान होता है कि मैं पुरुष हूं स्त्री है उनको स्त्री होने का अभिमान है कि मैं स्त्री हूं एक शरीर की संरचना चौसठ वो चौरासी लाख योनियों के अंदर जो शरीर प्राप्त हुआ एक उसका अलग-अलग ये -अलग, इतनी बार हो गया ना हमारी ये है आत्मा अलग अलग जगह पे जा चुकी है अलग अलग शरीर धारण कर चुकी है कि अब हमें अभ्यास बन गया है कि जिस शरीर में जाए उस शरीर का ही अहम हो जाता है कि मैं तो बस यही शरीर हूँ दूसरा आरोपित जन्य आरोपित वृत्तिजन्य अहम ये क्या आपको जन्म भयो तो क्या था कि जब संसार हुआ मानव हुए तो मानव क्या करें कैसे करें तो भगवान के द्वारा एक विधि विभाग की संरचना हुई जिसे जाति कहा गया इसमें कहा गया ये ग्रुप मिलके यह काम कर ले वह ग्रुप मिलके यह काम कर ले यह ग्रुप ऐसा है तो यह वाला काम कर ले तो मिलाकर एक जाति प्रथा जो थी उसका वर्ण विभाग उसको बनाया गया उस समय जब सृष्टि की शुरुआत हुई किसी को मालूम ही नहीं था जीवन कैसे जिए कौन क्या करे तो उस समय पर ठाकुर जी ने जिसका जैसा देखा कि भैया जी पढ़ने में होशियार है तो लाओ इसको एक बना दो इसके पास ऐसी स्ट्रेंथ है थोड़ी सी बात क्षत्रिय बना दो तो ऐसे कर करके बनाए दियो ये पैदा होते ही मालूम था क्या मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं वैश्य हूं मैं शूद्र हूं मैं वर्ण शंकर हूं ये मालूम था क्या नहीं ये तो पिता ने दादा ने माता ने गुरुओं ने अड़ोसी पड़ोसियों ने बोला तू ब्राह्मण है तू ब्राह्मण है तू ब्राह्मण आरोपित ये आरोपित है आपको दो दो बोला गया हा? बोला गया था आपको हाँ मैं तो ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण वाला भी कुछ काम कर लू देख लू मन में जिज्ञासा तो एक बार हो ही जाती है बहुत सारे लोगों के होती है या? वह आरोपित जन्म अहम है वह दिया गया है पैदा होते ही नहीं हुआ था आपको मालूम ही नहीं था ब्राह्मण क्या है क्षत्रिय क्या है जाति प्रथा क्या आपको नहीं मालूम था परंतु आपको दिया गया जब दिया गया तो फिर लगा कि नहीं हां तो अब यह है तो अब हम ही ये हैं। तीसरा होता है स्वरूप आत्मस्वरूप व्यक्ति को आत्मस्वरूप के बारे में जहां मुक्ति की चर्चा है यह मुक्ति का रूप है भागवत इसके बारे में कहती है मुक्तिर हित्वा रूपम स्वरूप स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति क्या होती है दूसरे स्कंद के अंदर यह बड़ी प्यारी चर्चा है। मुक्ति क्या होती है जब व्यक्ति को मुक्तिर हितवा अन्यथा रूपम जब हमारे जीवन में से अध्यास जन्य है कि मैं पुरुष हूं मैं मानव हूं मैं कुत्ता हूं यह जो भी है ये मेरे जीवन से पहला अहंकार चला जाए कि मैं ये हूं दूसरा वर्णाश्रम की कि मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं में यह मेरे अंदर जो मेरी जाति है यह आरोपित जो है यह जीवन से चला जाए और उसके बाद स्वरूपेण व्यवस्थिति ही उसे अपना आत्मस्वरूप के दर्शन हो जाए कि मेरा आत्मस्वरूप क्या है तो उसे उसी समय मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है रसिकाचार्यो ने तो कहा है कि अरे भैया लोग कभी मर जाएं तो बोले अरे वा आ जाए तो मुक्ति मिल गई अरे असली मुक्ति तो तब हुए जब स्वरूप को दर्शन है जाए जब आपकी आत्मा किस रूप में है आत्मा क्या है आत्मा कैसी दिखती है व्यक्ति बोले मुझे तो हृदय में भगवान बैठे मैं तो उनके रोज आरती करूं मुझे क्या पूजा वूजा और सब करनी करानी और तेरी आत्मा कैसी दिखे है एक बड़े प्यारे एक दूसरे धर्म में एक संत है बुल्ले शाह पंजाब आदि की तरफ उनका बड़ा मान है उनके अभिमान की बात समझना बुल्ले शाह गुरु को ढूंढ रहे थे गुरु को ढूंढते ढूंढते गुर, उनको गुरु प्राप्त हो गए गुरु सब्जी बेचा करते थे और बुल्ले शाह की जाति थी सैयद जैसे हिंदुओं में जाति होती है ब्राह्मण मुख्य बड़ी जाति जिसे बोला जाता है जो पढ़ने लिखने पंडित आदि की होती है ऐसे ही मुसलमानों के अंदर होती है सैयद तो वह सैयद जाति के थे गुरु जो थे सब्जी बेचते थे अब गुरुजी के पास गए गुरुजी के पास रहे डंडौत करीब दीक्षा भिक्षा उनको अपनी मिली और मिलने के बाद ऐसी कृपा उनको हो गई कि उनको अपना आत्मस्वरूप दिख गया आत्मस्वरूप दिख गया बड़े आनंद से रहने लगे एक दिन घर पर बैठे हुए थे बुल्ले शाह बुल्ले शाह अपने घर पे बैठे हुए तो बैठे बैठे में उनके रिश्तेदार भी थे उनके गुरुजी सर पर सब्जी की कंडिया लेके टोकरी लेके जा रहे थे उस गली से तो बुल्ले शाह ने सोची अगर मैं अभी उठूं और उठ के गुरु के पास जाऊं और गुरुजी को प्रणाम करूं गुरुजी जी डौत मेरे रिश्तेदार बोलेंगे सब्जी वाले को डंडौत कर रहे हो तू तो सही था भैया जाति में भक्ति कहा खड़ा करती है ये भक्ति जाति से ऊपर है तो वे अपनी जगह से उठे नहीं और गुरुजी जी वहां से सीधे सीधे निकल गए पर गुरुजी तो जानते थे तो मन में भाव आ गया अच्छा इसको तो अहम आ गया तो जो आत्म स्वरूप के जो उसको दर्शन हुए थे वे दर्शन अदृश्य हो गए चले गए अब जिसके पास जो संपत्ति हो और वह संपत्ति बिना कहे क्या जाने कैसे चली जाए तो व्यक्ति पागलों की भांति डोलता है अब बुल्ले शाह पागलों की भांति डोलते हुए यह कर रहे हैं कि यह आत्म स्वरूप क्या जो मुझे दर्शन होते थे वह दर्शन होने बंद हो गए मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं मन में भावना आई कि मुझे अपने आप की शुद्धि करनी है इस अभिमान को हटाना है कि मैं सैयद हूं एक वैश्या थी वैश्या के पास पहुंचे और वैश्या के पास पहुंचकर बोले कि मैं तो तेरी सेवा करना चाहता हूं वैश्य बोली चलो नयो नयो सेवक मिल गए रुपया कछू मांगे गौन है राजा कल है सेवा जो करनी है सेवा रोज सेवा करते बुल्ले शाह तो सेवा करते करते एक दिन वैश्य ने बुलाया और बुलाने के बाद पूछी कि एक बात बता सब तो मेरे अंदर बड़ी रमड़ीय स्त्री है ऐसा भाव रखते हैं परंतु तू तो मेरे अंदर मां का भाव रख के सेवा करता है तुझे चाहिए क्या उसने कहा मेरे गुरुजी की ऐसे ऐसे मुझसे अपराध बन गया तो अब मेरे पास से मेरा आत्मस्वरूप चला गया है मुझे तो अपना अभिमान समाप्त करके गुरुजी की संतुष्टि उनकी प्रसन्नता चाहिए जैसे ही इस बात को बोला कि गुरुजी की प्रसन्नता चाहिए बोले तेरे गुरुजी कौन तो बताया आप कि वह गुरुजी गुरु जी बोले अरे तू का टेंशन ले रहे हो है? हम है ना वैसे है वैसे अभी जाके गुरु को मनाए ले महाराज जैसे इस बात को कहा बोले साहब अरे राम दर पेरे की जाए भी अभिमान है क्योंकि वैसे आए अब तो मेरे गुरुजी बिल्कुल ना रीजेंगे मन के अंदर महाराज यह भाव और मन के अंदर भावना गुधर के परंतु वह बोले कि चलो मैं तो जाके पूछू नहीं और मैं कुछ नहीं बोलू मैं तो बस तमाशा देखू कि ये वैस्या करती क्या है और करने के बाद अब वैश्या से मेरे गुरुजी जी हैं कि नहीं रीछते वैश्या वहां पे पहुंची और जाके उसने नृत्य करा परंतु गुरुजी ने आंख ही ना खोली आंख बंद करके ध्यान नस्ते उन्होंने आंख भी ना खोली गुरु ने आंख ना खोली तो ये समझ गए यहां पर और समझ के बुल्ले शाह वैश्या को तू अब रह तू तो फेल है गई परंतु इतना कहो कि मन के अंदर स्वयं में भाव जागृत है गयो और यहां पर उस वैश्या ने अपना जो श्रृंगार उतारा उस श्रृंगार को बुल्ले शाह ने वहां धारण करा और नृत्य करने लगे और जैसे ही नृत्य करने लगे अपने भाव में मग्न होकर भूल गए अपने उस अभिमान को मैं सैयद हूं या कोई अपना जाति अध्याय अध्यास ऋण्य यह जो मेरा आ, मेरा अहम है कि आरोपित जन्य मेरा यह अहम है, है इन सब को भूल गए और वहां पे नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते भगवान उनके गुरुवर वहीं पर ही उन्होंने उसी समय नेत्र खोले और देखा कि आज तो लगता है बुल्ले शाह के सब अभिमान नष्ट हो चुके हैं और बुल्ले शाह की तरफ गए और जाके एक आलिंगन दिया आलिंगन देने के बाद बुल्ले शाह का जो आत्मस्वरूप चला गया था वह वापस लौट के आ गया हमारा मुख्य देह भक्ति में किस भक्ति को करना है उस भक्ति को करना है जिससे आत्म स्वरूप के दर्शन हो आप वर्णाश्रम वाली भक्ति करते हो अरे रसिकाचार्य ने तो यह कहा है कि वर्णाश्रम की भक्ति तो वह भक्ति होती है जिसकी भक्ति महारानी है और वर्णाश्रम में करे हुए कर्म तो उनकी प्रजा है अगर आप शुद्ध भाव को धारण करके भक्ति को करते हो तो भक्ति महारानी की कृपा प्राप्त तो होती है और अगर वर्णाश्रम में रह के हम कर रहे हैं ना हमें तो ये गायत्री ऐसे करनी है संध्या ऐसे करनी है और भक्ति भक्ति की हमें क्या जरूरत जो बता गए हमारे पूर्वज हम तो उसको करेंगे फिर राधा कृष्ण की भक्ति नहीं मिल सकती आपको जो मिले वह आपके ऊपर है मैं मना नहीं कर रहा हूं पर राधा कृष्ण की भक्ति नहीं मिल सकती तो कृष्ण भक्त संघ यह कृष्ण भक्त संघ अब गुरु की भक्ति है कृष्ण भक्त का संग मिला गुरु का संग मिला एक तो संग मिलना ही बड़ा दुर्लभ है संग मिलना गुरु का बड़ा दुर्लभ उसके बाद मेरे अंदर सेवा का भाव जागृत हो जाए उनकी सेवा करने के लिए यह और भी दुर्लभ और गुरु को देखते हुए गुरु के प्रति कोई अपराध ना हो जाए ये अति दुर्लभ एक सज्जन आए तो, तो आने के बाद बोले गुरुजी आप तो बाल बच्चे वाले हो तो ऐसा है कि गुरु तो वही हुए जो सन्यासी कपड़ा पहने भगवा कपड़ा पहने या सफेद कपड़ा पहने विरक्त महात्मा है जाए तो मैंने कही लाला रे वैसे तो शास्त्र के आधार पर मैं बहुत उत्तरवायु दे सकते हो क्योंकि परंपराओं के अंदर जो गुरु होते हैं एक नाद परंपरा से होते हैं और एक बिंदु परंपरा से होते हैं सनातन धर्म में दो परंपराएं चलती हैं नाद का मंत्र मतलब है जिनको विरक्त वेश दिया गया तो कान में उनके मंत्र बोला गया और उनको विरक्त भाव से सन्यासी आदि बाबा बनाया गया तो एक वह परंपरा होती है और सनातनी परंपरा में दूसरी परंपरा है बिंदु परंपरा कि गुरु परंपरा के अंदर आपका जन्म जो है वह बिंदु के द्वारा हुआ और उस बिंदु से जन्म होने के बाद आपने सब आचार उस आचार्य परंपरा आचार्य परिवार में रहते हुए उन सब साधनों को करा ज्ञान को प्राप्त करा तपस्या आदि को करते हुए फिर आप आचार्य बने हर संप्रदाय के अंदर यह दो परंपराएं होती हैं सन्यासी गुरु को कब अपनाना चाहिए या तो आप बिल्कुल विशुद्ध आत्मा बन चुके हो कि गुरु के पास गए तो कृष्ण भक्ति मांगी और कुछ नहीं मांगा या फिर आप पूर्ण रूप से विरक्त हो के महात्मा ही बन चुके हो दूसरे वाले जो बिंदु परंपरा में आचार्य रहते हैं वे घृस्त जाए वे ब्रह्मचारी जाए जो आगे चल के ग्रस्त ज... जीवन ग्रहस्थ धर्म में जानो चाहे वे उनसे जाके दीक्षा लेवे। जा सन्यासी ने कभी विभा ना करो बच्चा ना करे तुम तुम्बा के पास जाके बोलो बड़ी टेंशन है चलो बच्चा बीबीएस बढ़िया शिक्षा देखो छोड़ दे समन को शिक्षा बहुत बढ़िया है छोड़ना ही आपकी धर्म है शिक्षा बहुत बढ़िया है परंतु वो सुनने के लिए नहीं बैठो है उसे अपने गृहस्त धर्म के अंदर रहते हुए ही भक्ति करनी है तो वो कैसे करेगा वह उन्हीं गुरु के पास जाएगा जो बताए सके भैया देख गृहस्थी में रहते हुए भक्ति को ऐसो करो जाए अब उसकी भी एक अलग कथा हो गए है कि वो भक्ति व्यवहार जगत में कैसे रहे और आध्यात्म जगत में कैसे रहो जाए क्योंकि ये बड़ो कठिन हो जाए बहुत लोगों के तह बड़े सारे कंफ्यूज है जाए छोटे से मैं तो मैं आपको यह कह सकू ऐसा अध्यात्म जो है वह आपके बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़ा हैं जो पार्टी में जानने हैं वो कौन से हैं पार्टी भी है हाँ। वो जो बाहर सूट बूट वाले हैं साड़ी होएं सूट होएं शादी ब्याह में जो पहनेंगे और व्यवहार को मानो कि वो झूठता होगा तो जूता होना बड़ो जरूरी है कई जगह पर बिना जूता के कहीं आए जाए ना जा सके सब जगह आनो जानो है हमको जानो बिना जूता के जा सकोगा और जूता भी अच्छा दिखना चाहिए मतलब ठीक है बड़ो महंगों वालो जूता है काटे भी नहीं व्यवहार ऐसा कि गाली भी ना पड़े वही व्यवहार तो अच्छो हो तो जूता परंतु उसकी एक सीमा है जब आपको रसोई करनी हो अपरस अपरस करना हो जब आपको ठाकुर जी की उपासना करनी हो जब आपको मंदिर जाना हो तो वहां पर सबसे अशुद्ध अगर कोई वस्तु कही गई है तो वह जूता ही कही गई है कही गई है ना जूता अशुद्ध वस्तु है तो आपको किसी समारोह में जानो और बोले मैं तो जूता उतार दू लाओ मैं आज पूरे लबादे को पहन लो अपने सूट बूट पहन बांध के खड़ो है जाओ पर बिना जूता के अच्छे न लगोगे बिना जूता के अच्छे लगोगे का बोले चाहे कछू भी है जाए जूते की भी अपनी चीज है ठीक उसी प्रकार से मैं उन बिरले विरक्त महात्माओं की बात नहीं कर रहा हूं जो वन में रहकर अपनी तपस्या अपना भजन कर रहे हैं परंतु हर भक्त को व्यवहार और आध्यात्म के अंदर संतुलन बना के रखना चाहिए वह व्यवहार भी करे परंतु जहां जहां पर जरूरत पड़े और जितनी जरूरत पड़े जूता जहां जहां पे जा सकता है और जितना जा सकता है उतना ही पहने उसे कान में लटकाकर साधुओं के बीच में बैठ जाएंगे तो निंदा ही होगी उसकी निंदा ही होनी है व्यक्ति तो व्यवहार जगत के अंदर ये ये गुरु जो है ना तो जो विरक्त महात्मा है उन्हें वे खड़ी बोली बोलने वाले हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है संसार में हाँ। वे तो खड़ी-खड़ी बात कर देंगे, परंतु जिसे ग्रस्त आश्रम चलाना हो सब करने हो बोले गो गोरे गुरु जी तुम दो बड़ी गजब बात कह रहे हो ए, यहां तो बीवी बच्चा है इतना समाज है कैसे छोड़ दे मैं छोड़ू नहीं व्यवहार बना के रखो हमारे यहां गोपियां थी घर छोड़ के नहीं गई थी घर में रहके ही भक्ति करी थी यहाँ पे पंडव हैं घर में रहके अच्छा आपके बात तो थोड़ा सो काम होएगा युदिष्टर महाराज तो इस पूरी पृथ्वी के राजा थे उनके काम की लिस्ट ना एंड है मतलब हमदारी एंड कहीं ना कहीं एक दिन वो हो, हो ही जाएगी पर उनकी तो end level राजा है ना पूरी पृथ्वी के राजा है कितना काम होगा उनके पास कितना काम होगा बहुत काम होगा ना पर उसके बावजूद भी भागवत कहती है कि युधिष्ठिर महाराज राजा भी रहते थ, बने रहते थे परंतु कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त भी थे वह वे व्यवहार और परमारथ दोनों को कैसे निभाकर चलना है यह जानते थे तो जिस भावना को मैं आपसे कह रहा कि गुरु एक आचार्य परंपरा अब उस आचार्य परंपरा के अंदर भी अब गुरु जो है ना हमारे यहां पर देखो ये भक्तों की श्रेणी है जो गादी पर बैठे हुए गुरु हैं आचार्य हैं, गादी पर बैठे हैं परंपरागत आचार्य गादी पर बैठे हैं छह गोस्वामियों की परंपरा नित्यानंद प्रभु की परंपरा अद्वैत प्रभु की परंपरा हाँ श्रीनिवासाचार्य प्रभु की परंपरा इन सब आचार्यों की परंपराओं में बैठ के जो गादी पर बैठे हुए हैं वह पूरे संप्रदाय के अंदर सर्वश्रेष्ठ है इसके बाद जो विरक्त महात्मा है वह श्रेष्ठ है इसके बाद गृहस्त महात्मा है वह श्रेष्ठ है तो गुरु भी प्राप्त होता है तो सर्वश्रेष्ठता देखी जाए आज भी आप किसी भी संप्रदाय में चले जाए गौड़िया संप्रदाय की बात नहीं चाहे निम्बार्क संप्रदाय हो चाहे पुष्टि संप्रदाय हो आचार्य गादी पर जो विराजित आचार्य गण है वह सर्वश्रेष्ठ है हर विरक्त महात्मा उनके पास जाके उनका शिष्य नभावेगो क्यों नभावेगो आपको लगे अरे विरक्त महात्मा है जी गुरु इन्हीं के पास भक्ति धरी वही है अरे भैया अरे भक्ति सवन के पास है आचार्य कोई ऐसे ही ना बन जावे है बड़ी साधना करने के बाद बने हैं और जितने ऋषि मुनि है जिनकी संताने हैं हम गोत्र अपनों बोल बोल के बोले हैं हाँ हम जे गोत्र वाले वो गोत्र वाले मतलब पैदा भे ना तो उनकी शादी भी है गई बच्चा है। तो उन बच्चन में से हमें अब आज यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके सप्त ऋषि आदि सबकी तो सब शादी तो वही, कोई बाप पे ऐसा तो थोड़ी ना बैठे हुए झोला छाप लेके तो जिस भावना को बात कह रहा हूं गुरु का संग मिलना गुरु का संग मिलने के बाद हमारे अंदर सेवा का भाव होना सेवा का भाव हो जाने के बाद ऐसी सेवा कितनी सेवा कौन कितनी गुरुजी पे सेवा कर पाए तो जैसी मैंने कही ना कि वह पुरुष आया और आने के बाद हमसे बोला कि गुरुजी जी तो बाल बच्चे वाले गुरुजी हैं हमने कई लाला अरे बड़े बड़े भगवान बड़े बड़े देवता कन्हैया को कृष्ण जब बन के आके ब्रजवासियन के संग खेल रहे तो उनकी बुद्धि खराब है गई और बोले जे भगवान नहीं है ऐसे ही तो हुआ था ब्रह्मा आए इंद्र आयो सब आए सबके सब कंफ्यूज सब है गए ये भगवान ना आए हो ऐसा क्या क्यों कंफ्यूज हुए क्योंकि भगवान के द्वारा जिस प्रकार का भाव ऐश्वर्य का भाव धारण करके जिन लीलाओं को दिखाया जाता है जिसमें अनुग्रह और निग्रह होता है मतलब वर देना और श्राप देना होता है उन सब लीलाओं को हटाए के ठाकुर जी वन में जाए के बांसुरी बजाए रहे हैं और उन्हीं के छोरा द्वारका के अंदर महाराज मूसल को काट के कुसावनी और कुसागु कुछ लेके आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं जी आपकी आंखों के सामने यह लीला अभी अवतरित हो जाए यही जागृत हो जाए आप देखते भाई बोलोगे वाह ऐसे ठाकुर के, के मैं अपनों बनाऊंगा का बाकी छोरा तो आपस में मर रहे हैं ये कहने की बातें होती हैं कि मैं भगवान से प्रेम करूं भगवान के साम भगवान की वह सब लीलाएं आपके सामने जागृत हो जाए तो मन के अंदर एकदम ये हो जाएगा ये भगवान का है कि इनके लड़का आपस में लड़ रहे हैं मानव बुद्धि उसके अंदर आ जाएगी आध्यात्म की बुद्धि उसके पास से चली जाएगी ठीक उसी प्रकार से गुरु कौन है आचार्य माम बिजानी याद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह साक्षात मैं हूं और कोई नहीं मेरा ही स्वरूप है मैं ही हूं साक्षात अब वह गुरु में अगर मानव बुद्धि आ जाए तो मैं अपनी जिस बात को आज कहना चाहता हूं कि भक्ति की प्राप्ति हुई ये कैसे मुझको मालूम चला इसका कहीं तो कुछ सर्टिफिकेट मल्टीपिकेट मिल तो जाना चाहिए ना मालूम तो चलने मुझे भक्ति की प्राप्ति हुई बोले जित प्रीति गुरु में बही प्रीति हरि जान जित प्रीति गुरु में नहीं ततना हरि में मान श्री बिहार जी बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट देते हुए इस बात को कह रहे हैं जित प्रीति गुरु में भई उत्त प्रीति हरी में जान कि तेरी भक्ति अगर जितनी गुरु में बढ़ गई उतनी ही भक्ति तेरी राधा कृष्ण में बढ़ेगी और जित प्रीति गुरु में नहीं तीत प्रीति हरि में मान तित ना हरि में मान अगर आप लगे हुए हो कि लाओ में ठाकुर जी की ऐसे उपासना करता हूँ वैसे उपासना करता हूँ इस सेवा को करता हूँ उस सेवा को करता हूँ मैं आपकी हर सेवाओं को नमन करता हूँ मैं आपके भाव को नमन करता हूं परंतु आपने गुरु की वाणी में आज भी विचार बुद्धि रख रक रखी है मनुष्य बुद्धि रख रक रखी है उनकी आज भी वाणी के अंदर या फिर उनके द्वारा करे हुए किन्ही कृत्यों के अंदर आपने जरा सी भी मानव बुद्धि को लेकर आए हैं मैं आपसे सत्य कह रहा हूं वह भक्ति फलवती नहीं हो सकती अगर फलवती नहीं होगी तो हमारा आत्म स्वरूप नहीं मिलेगा और भागवत के द्वारा जिस मुक्ति के बारे में बता रखा है स्वस्वरूपेण व्यवस्थिति ही हमारा स्वरूप क्या है वह दर्शन हो जाए हमारा स्वरूप क्या है गोपिर भर्तु बाद कमल हो दास दासानुदास सनातन गोस्वामी के संग जब महाप्रभु बात कर रहे हैं यह चर्चा है कि हम तो दास गोपर बढ़तु पाद कमलो दास दासानु दास हम भगवान के दासानु दास है जब हमारा आत्मस्वरूप के दर्शन हमको होते हैं तो जिस गुरु के पास हो वह गुरु आपके आत्म स्वरूप को जागृत करके जिस भक्ति को कराना चाहते हैं उस भक्ति के मैं ही आपको स्वरूप के दर्शन की प्राप्ति होती है तो गौड़िया संप्रदाय के अंदर कौन से स्वरूप के दर्शन प्राप्त होते हैं आपको दास रूप में भी दर्शन प्राप्त हो सकते हैं आपको सखे भाव में भी सखा बन के भी दर्शन प्राप्त हो सकते हैं आपको वात्सल्य भाव में कोई वात्सल्य रूपा गोपी बनकर आपको वहां पर गोपी के वृद्धा गोपी के भी दर्शन आपको प्राप्त हो सकते हैं कि मेरी आत्मा जो है मेरा आत्म स्वरूप जो है वह वृद्धा गोपी का है इसका नाम यह है इसकी आयु यह है यहां रहती है ये ऐसे कपड़े पहनती है मेरी रिश्तेदारी में इन सबके क्या नाम है क्या है यह सब पता लग जाता है परंतु जो गौड़ियाओं की सबसे गुप्त धन है वह गोड़ियों का गुप्त धन है गोपी रूप की प्राप्ति गोपी भाव की प्राप्ति कि मैं राधा रानी के अनुगत्य प्राप्त करके गोपी बनूं तो जब आप गोपी बनते हो आत्म स्वरूप के आपके दर्शन होते हैं तो आत्म स्वरूप के दर्शन करके आपको अपने गोपी स्वरूप का दर्शन होता है ये साधन देह और सिद्ध देह दोनों एक हो जाती हैं ये विलक्षण स्थिति पर ये होगी कैसे एकमात्र लगे वहीं कृष्ण की भक्ति करने में और गुरु जी से बोलो उनसे तो दीक्षा लेनी नहीं गुरु जी तुम घर बैठो बस हो गया तुमसे राधे राधे नहीं होएगा मैंने एक बार पहले भी कई साल पहले इस भावना को यहां पे रखा था एक बार कथा के अंदर ऐसा मानो कि आपके सामने इसी क्षण भगवान श्री राधा कृष्ण प्रकट हो जाए क्या आप तैयार हो मैं जितनी भक्ति कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाए वो हमें मिल जाए क्या आप इसके लिए तैयार हो भगवान श्री राधा कृष्ण मॉल के अंदर आपको प्रकट होके दर्शन देते दे। हैं मॉल में गए हो शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए क्या आप वहीं पर ही झुक ठाकुर जी को नमन करोगे कि दोस्तों के संग बैठे हुए या कई लोग क्या हंसेंगे अगर ठाकुर जी उन्हें तो दिख भी नहीं रहे पागल कहेंगे भाई पर मैं तो ऐसी बात कर रहा हूं ना जो प्रैक्टिकल है ठाकुर तो कहीं भी प्रकट हो सकता है आपकी भक्ति से बाजार में भी प्रकट हो सकता है कितनों के लिए हुए हैं बाजार में प्रकट ठाकुर जी तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं तो सही बात है ना हा हंड्रेड परसेंट सही बात है कि ठाकुर यहां पे कभी भी कैसे भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है एक साधु थे वो खाना बना रहे थे ठाकुर जी से बार बार आओ ठाकुर जी भोग लगा लो ठाकुर जी कुत्ता बन गया जा रहे कुत्ता बन गया तू कैसे खाएगा ठाकुर तो का भोग है लेके उसे भगा देते एक घंटा आए जो ठाकुर जी नहीं आए वहां ने आग लगा के ठाकुर जी तुम खाना खाने नारे भोग लगाने नारे अरे आ कुत्ता बन के आ रहे, रहे हो तो सपोज करो वो क्या कहे हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दीनी बड़ी गजब की है ऐसी भी नहीं कि आप मॉल में बैठे हुए हो जैसे बुल्ले साहब अपने परिवार के संग बैठे हुए थे ना रिश्तेदारों के मैं आपको दे बोलता हूं आप मॉल में बैठे हुए हो और किसी कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे हो पर आपका मन जो है बट ठाकुर में इतना रमा हुआ है कि ठाकुर जी उसी समय बोले आज तो मैं जाके ऊपर आज बस कृपा कर दम और वो प्रकट है गए अड़ोसी पड़ोसी को तो तनाएं दिख रहे को दिख रहे हैं क्या करोगे इसका उत्तर आप स्वयं जानते हो मेरे द्वारा कहने की बात नहीं है इसका उत्तर आप स्वयं जानते हो आप कितने त्यागी बने हो अब तक कितना वैराग्य आपके जीवन में आएगा आप जानते हो अब मैं यही बात को दूसरी तरीके से कहूं मॉल में बैठे हो कॉफी पी रहे हो गुरुजी आ जाए ऐसो हो तो हो पहले गुरुजी डंडोत नीचे होती होते होते घुटन तक कह गई फिर हाथ जोड़ने लगे फिर हाथ भी फिर नहीं गड़दनी लगी जगह जगह देखकर जगह जगह वाली भक्ति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आचार्य माम भी जानियत जो क्रय जो गुरु है जो आचार्य है वही मैं हूं तो जीती प्रीति गुरु में भई प्रीति हरी में जान अगर गुरु है तुमने अब तक भगवान न मान्यो है भगवत स्वरूप न मान्यो है और अभी भी वही संकोच जो बुल्ले शाह के पास था वह आपके जीवन में धरो भयो है भगवान यह है गुरु पूर्णिमा यह हमारी भक्ति फलदायक नहीं बन सकती है मैं आप सब से यही बारंबार निवेदन करूं आप इन भावन को बहुत अच्छी तरीके से जीवन के अंदर उतार लो कि भगवान के मिलने से भगवान आपको मिलेंगे ना जब तक गुरु भक्ति नहीं होगी वंदे गुरु श्री चरणार हम उन गुरु के बार बार वंदना करें अगर आपकी कृष्ण में भक्ति है और गुरु के अंदर भक्ति जितनी भी कम होती जा रही है या है ही नहीं है या थोड़ी सी है आप ये आचार्यों की वाणी है ना ये सत्य वाणी है और दर्शन भी उसी को होते हैं जिसके पास गुरु भक्ति होती है जिसके पास गुरु भक्ति नहीं है उसे कहां दर्शन होंगे और किसके दर्शन होंगे लोग तो अपनी वर्णाश्रम आदि धर्मों में लगे पड़े हुए हैं कि साधारण उन भक्त भक्तों भली वर्णाश्रम के त्रास रसिक अनन ने कहा वो बाऊ बिहारी दास भगवान जाने तो है ना है परंतु भक्ति करने में लगो भयो है अरे तुम विष के कीड़ा भी क्यों ना भय मतलब स्वार्थी भी क्यों ना भय और कृष्ण की भक्ति ना है रे परंतु गुरु की भक्ति में अनन्न्यता आए चुकी है नाभादास शरीखन को सिर्फ गुरु की भक्ति कर करके ही अग्रदास जी की भक्ति कर करके ही भगवान की लीला सिद्ध है गई आत्मस्वरूप के दर्शन हो गए है और नाभा जी तो उनकी जीवनी में है कि वह तो वो गुरु जी कौन सी लीला कर रहे हैं उनके गुरु जी के मन में घुस के गुरु जी क्या क्या कर रहे हैं वो डुब पता लगा लेते थे गुरु जी एक दिन कहीं किसी अपने शिष्य की नाव डूब रही थी तो उसको बचाने के लिए जाने वाले थे परंतु उस समय पर सीताराम की उपासना कर रहे थे तो देखा गुरुजी असमंजस में हो गए कि मैं तो माला चढ़ाने वाला हूं अपने सीताराम को और यहां पर मेरा भगत मुझे बोल रहा है कि गुरुजी मेरी नाव को बचाओ मैं मरने वाला हूं मैं कहा जाऊं क्या करू नावादास जी ने लिया पंखा हिलाई दी और जोरदार पंखा हिलाए रहे गुरुजी को और गुरुजी से बोले गुरु टेंशन मत लो मैंने अभी हवा चलाई दी है नाभ तो बच के निकल गई भवड़ से गुरु ने माला चढ़ाई बाहर निकल के बोले चौरे गुरु हो वे चेला के मन में घुसे तू चेला बड़ो गजब को तू तो गुरुजी के मन में घुस गयो तू करे का गुरु जी छह महीना है गए आश्रम में बुहारी लगाऊ बर्तन माजू हूं हर मां पे सब्जी काटू और आप जब बैठो हो तो मैं आपकी पंखा जलू सुबह भगवान अपनी भक्ति को अगर आपको जानना है तो आपकी भक्ति आपकी गुरु के प्रति भक्ति कैसी है क्योंकि हर शिष्य हर गुरु एक बार शिष्य था और अभी भी शिष्य है इसी वजह से अब वह गुरु बना है वह गुरु बना रसिक बना साधु बना वैरागी बना सन्यासी बना वह पहले शिष्य था परंतु गुरु भक्ति के कारण बना उसे सिद्धि जितनी प्राप्त हुई गुरु भक्ति के द्वारा हुई सो मैं ठाकुर जी के चरण में बारंबार यही विनती करूं कि ठाकुर जी हम सबको हमेशा गुरु गुरुचरणन में ही वही सद्भाव दे में कि जैसो रसिक वरण ने कही कि गुरु संतनी भाईसों सेवो एक है जान छिन छिन्न आनंद अति बढ़े रीज गए हरि हरिपान कि साधु संतों को गुरु को और भगवान श्री कृष्ण को एक मान और धीरे धीरे उनकी सेवा कर भर भर के उनकी सेवा कर गुरु जनन की सेवा करते भय तुझे भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति बड़े प्रेम से सरल रूप से प्राप्त है जावेगी तो मैं यही भाव को श्री हृदय हरण के चरणन में अर्पित करूं कि आप सबके हृदय के अंदर गुरु भक्ति को बढ़ावे गुरु सेवा को बढ़ावे भगवत सेवा को बढ़ावे संत सेवा को बढ़ाए वैष्णव सेवा को आपके जीवन में बढ़ाए जिससे आपको भगवान श्री राधा कृष्ण की अति गोपनीय लीला वृंदावन की निकुंज लीला के दर्शन एवं आपको आत्मस्वरूप जागृत एवं उसके दर्शन प्राप्त हों जय जय श्री राधे, जय जय श्री रा श्रे राे